माँ की बातें पूजनिया योगेन माँ मैंने सोचा जो हो माँ जब अनुरोध कर रही है तो ठाकुर से यह बात कहूँगी अगले दिन सुबह ठाकुर को अकेले चौकी पर बैठे देखकर मैंने प्रणाम करने के बाद माँ की बात कही उन्होंने यह बात सुनी लेकिन कोई जवाब न देकर गंभीर हो गए वे जब इस तरह गंभीर हो जाते तो उनसे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी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 यह देखकर मैं दरवाज़ा बंद करके चली आई बहुत देर बाद जब दोबारा गई तो माँ ने पूछा ठाकुर के पास से आ गई तब मैंने कहा तो माँ तुम तो कहती हो कि तुम्हें भाव समाधि नहीं होती तब माँ सलज्ज हो हंसने लगी इस घटना के बाद मैं दक्षिणेश्वर में कभी कभी रात में माँ के पास रहती मेरे अलग से सोना चाहने पर भी माँ कुछ नहीं सुनती मुझे खींच अपने पास सला लेती एक दिन रात में कोई वंशी बजा रहा था वंशी बजा रहा था वंशी की ध्वनि से माँ को भाव हो आया रह रहकर हंसने लगी मैं संकोच से बिस्तरे के एक कोने पर बैठी रही सोचा मैं संसारी मनुष्य हूँ उन्हें इस समय स्पर्श नहीं करूँगी बहुत देर बाद माँ का भाव उपशम हुआ माँ बलराम बसु के मकान के छत पर बैठ एक दिन ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गई होश में आने पर बोली देखा कहाँ चली गई हूँ वहाँ पर सभी मेरा कितना आदर सत्कार कर रहे हैं मेरा रूप मानो अत्यंत तो सुंदर हो गया है वहाँ ठाकुर हैं उनके समीप मुझे आदरपूर्वक बैठाया गया वह कैसा आनंद था बता नहीं सकती थोड़ा होश आने पर मैंने देखा कि शरीर तो अलग पड़ा हुआ है तब सोचा कैसे इस भद् शरीर में प्रवेश करूँ उसमें फिर प्रवेश करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी तब बहुत देर बाद उसमें प्रवेश किया और शरीर में होश आया एक दिन बेलूर में नीलाम्बर बाबू के मकान में संध्या के बाद माँ मैं और गोलाब दीदी छत में अलग अगल बगल में बैठकर ध्यान कर रही थी मेरा ध्यान समाप्त हुआ तो देखा माँ तब भी उसी एक भाव में बैठी हुई है स्पंदनहीन समाधिस्थ बहुत देर बाद होश आने पर माँ कहने लगी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 अंत में योगेन महाराज के आकर नाम सुनाने पर समाधि का थोड़ा उपशम हुआ और समाधि के टूटने पर ठाकुर जैसा कहते थे माँ वैसा ही कहने लगी खाऊंगी कुछ जलपान पानी और पान उधे दिया गया तो जैसे भाव भावेश में ठाकुर कहते थे माँ ने वैसे ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया यहाँ तक पान भी ठाकुर जिस तरह किनारा दांत से काटकर उसे फेंक बाकी पान खाते माँ ने भी ठीक वैसे ही खाया उस समय उनकी भावभंगिमा खाना पीना सब कुछ ठाकुर की तरफ हो गया था हम लोग यह देखकर अवाक रह गए भाव का संपूर्ण उपशम होने पर माँ ने कहा था कि उनके ऊपर उस समय ठाकुर का आवेश हुआ था माँ की इस भावावस्था के बीच योगेन्द्र महाराज ने उनसे कई प्रश्न पूछे थे जिस प्रकार ठाकुर उत्तर देते थे मां ने ठीक उसी प्रकार उत्तर दिया ठाकुर के लीला सम्वरण के कई दिन बाद रामदत्त इत्यादि गृह भक्तों ने काशीपुर के बगीचे का किराया चुकाकर वहां से निवास हटा लेने का संकल्प किया इसलिए मां को बलराम बाबू के मकान में आना पड़ा तत्पश्चात मां तीर्थ दर्शन के लिए योगेन्द्र महाराज काली महाराज लाटू महाराज तथा लक्ष्मी दीदी आदि के साथ काशी आई काशी में आठ दस दिन रुकने के बाद वृंदावन में आकर कालाबाबू के कुंज में लगभग एक वर्ष रही मैं ठाकुर के लीला समरण के दो एक सप्ताह पहले ही वृंदावन चली आई थी वृंदावन में मुझे देखते ही माँ शोकाकुल होकर अरियोगेन कहकर मुझे सीने से लगाकर अधीर होकर रोने लगी ठाकुर के तिरोधान के बाद मेरे साथ यह उनकी प्रथम भेंट थी वृंदावन में माँ शुरू शुरू में बहुत रोती थी एक दिन ठाकुर ने मुझे दर्शन देकर कहा क्यों जी तुम लोग इतना रोती क्यों हो मैं तो यहीं हूँ गया कहाँ हूँ जैसे इस कमरे से उस कमरे में जाना